नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बात में मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे आप लोग रूबरू होंगे और पहली बार रेडियो माधुबन में आए हैं तो उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं राजेश्वर राज एक्स एम एल रोहितास बिहार से आप जुड़े हुए हैं और क्रीडा भारती के विशेष आप अध्यक्ष हैं और भाजपा के भी आप विशेष प्रतिनिधि हैं तो निश्चित तौर पे आप जनता की सेवा में उपस्थित हैं और आपकी जो सामाजिक सेवा है उसके बारे में हम लोग आप ही से जानेंगे तो राजेश्वर राज जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे जो दर्शक हैं जी जी जो श्रोता हैं उन तमाम लोगों को मेरा नमस्कार ओम शांति ओम शांति ओम शांति अच्छा राजेश्वर राज सर एक बात पूछना चाहूँगा राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ <laughs> साहब बचपन से ही जी मेरे पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक अच्छी नौकरी में जाऊँ आपको जानकर खुशी होगी कि मैं प्रारंभ से क्लास सिक्स से लेकर और इंटर तक लगातार स्कॉलरशिप प्राप्त किया मैंने अंग्रेजी से एम किया है अच्छा, अच्छा। मैं एल एल बी भी हूँ बहुत बढ़िया और मैंने टीचर ट्रेनिंग भी कर रखा है हम्म हम्म हम्म बावजूद मेरी माता पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हमने समाज सेवा को चुना उनकी इच्छा के अनुकूल हमने शिक्षा तो ग्रहण की बिल्कुल बिल्कुल मैं संत कोलंबस का विद्यार्थी रहा हूँ जो संत कोलंबस देश के जाने माने कॉलेजों में से एक है जहाँ से हमने इंटर किया बावजूद हमने कभी आज तक नौकरी की कोई आवेदन नहीं किया नौकरी के लिए कभी मेरी इच्छा नहीं हुई बात <सलिएग> बचपन से ही छोटे छोटे कामों में लगा रहना कहीं गौसवा है कहीं सरस्वती पूजा का आयोजन करना है कहीं विभिन्न तार सामाजिक आयोजनों का आयोजन करना कभी कहीं ये जो अपना हम लोगों के यहाँ दही चूड़ा का भोज होता है चौदह जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर जो सामाजिक समरसता के लिए काज करते हैं कहीं ऐसे आयोजनों का करना गरीबों के बीच कभी साड़ी बांटना कहीं ब्लड डोनेशन का कार्य करना इन तमाम कार्यक्रमों को करते करते मैं जनता दल यू से विधायक बना था जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है आपको जानकर खुशी होगी जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के जशस्वी प्रधानमंत्री जी के वहां पहले बिहार में कार्यक्रम होना तय हुआ था तो उन्होंने भोज देकर रद्द कर दिया था अच्छा अच्छा तो विधायक दल की बैठक पे हमने विरोध किया था और विरोध करने लगा कि ये हमारा संस्कार नहीं है आतिथ्य हमारा संस्कार है किसी भी व्यक्ति को अगर हम निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण इस नाम पर गलत की तथा कथित वो तो साम्प्रदायिक व्यक्ति है कि जनता फैसला करती है ना बिहार के और गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति को आपने वोट को कैंसिल किया तो हमने विरोध किया मुख्यमंत्री जी ने इसका किया उसके बाद हमारे मन में ये पीड़ा हुई और हमें संघ से जुड़ा मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो गुरु पूजन का कार्यक्रम होता है मैं गुरु पूजन का कार्यक्रम करते रहा अच्छा अच्छा अच्छा मेरे पिताजी थे। जनसंघ ही थे तुम तो संघ से जुड़ा उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा फिर और फिर उसमें ये साथ आया। आपका शुरू हुआ राजेश्वर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जब आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपने एलएलबी की है तो देखा गया है कि पूर्व में जितने भी नेता हैं गांधी जी रहे तिलक रहे सारे ही जो नामचिन जो लीडर्स रहे हमारे उन्होंने कहीं ना कहीं वकालत जरूर की है तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे राजनीतिक बनना चाहते हैं तो वकालत बहुत ज़रूरी है <laughs> जी वो कालत है जरूरी लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया आ, जब हमने कोर्ट ज्वाइन किया मैं विक्रम बार एसोसिएशन का सदस्य था जी, जी। तो ज्वाइन करने के बाद मुश्किल से मैं सात दिनों तक तो रह पाया मुझे <laughs> लगा कि हम इस पेशा के साथ न्याय नहीं, नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी रुचि कहीं और थी तो अगर किसी पेशा के साथ अगर न्याय नहीं कर पाते हैं तो उसमें काम करना शायद अच्छा, अच्छा नहीं, है, नहीं है जो मेरे मन मस्तिष्क में था इसलिए हमने फिर कोर्ट जाना बंद कर दिया <laughs> चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा मैं चाहूँगा कि बिहार में जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की परिवेश के बारे में और वहाँ का टूरिज्म के बारे में कुछ बातें बताए देखिये भाई साहब जहाँ तक बिहार की बात है बिहार आपको पता है कि लोकतंत्र की जननी भी है बिल्कुल बिहार मुख्य भी है <laughs> बिहार ने बिहार वो जगह स्थान है जहां ज्ञान भी प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को अगर ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहीं से हुआ बिहार वह जगह है जहां स्वतंत्रता का आंदोलन अगर बापू ने छेड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो पश्चिम चंपारण की धरती को ही चुना जी। बिहार वह जगह है जहां अखंड भारत जब हमारा हुआ करता था तो चाणक्य को धरती रही है हमारा बिहार बिल्कुल बिल्कुल बाण भट्ट की वो जरती रहा है बिहार बिहार वह है जहां बैसाली से हमने लोकतंत्र को देने का काम किया बिहार <laughs> वह स्थान है जहां अठारह सौ का जब सिपाही विद्रोह हुआ तो दानापुर के कैंट से मंगल पांडे ने सबसे पहला विद्रोह करने का काम किया विद्रोह का शुरुआत की बिहार वह जगह है जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी दिया तो उसके खिलाफ जय प्रकाश नारायण जी ने आंदोलन छेड़ा और तख्ता पलट हुआ तो बिहार जब करवट लेता है तो, तो देश की का प्रतिशत बदल देता <laughs> है वो हमारा बिहार है <laughs> चलिए राजेश्वर जी बहुत ही अच्छी बात थी आपने बिहार के बारे में बताया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब हम लोग बिहार के बारे में सुनते हैं तो एक अभी, बन जाती हैं। अभी आपने देखा जो सबमिट हुआ के प्रधानमंत्री जी को आपके इस मधुबन रेडियो के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ बिल्कुल जो बिहार नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया के लोग ज्ञान अर्जित करने नालंदा विश्वविद्यालय आते थे जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भोज था तो जहाँ वो रिसीव कर रहे थे आगंतुकों का उसके पीछे पूरे दुनिया को देने का काम करता था, वो कुछ के जो अभी विगत के कालखंड रहे कुछ वगैरह नहीं हुआ कुछ ऐसा कुछ नहीं विश्वविद्यालय का स्थापना हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे प्रधानमंत्री देश के तो उन्होंने वहाँ स्थापना की और आज वहाँ विश्वविद्यालय के कार्य पढ़ाई भी शुरू हो गई है अरे वाह जी वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वो और पढ़ाई शुरू हो गई अच्छा अच्छा जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे अब बिहार की बात है वहाँ पर खेती या फिर घड़ी घड़ी जो न्यूज में आता है कि बाढ़ आ गई ऐसी, वो कौन सा इलाका है कोई खास इलाका है जहाँ हमेशा ही बाढ़ आता है? लेकिन हमारा बिहार दो पार्ट में है। अच्छा अच्छा। हाँ। उत्तर बिहार माँ गंगा हमारी बिहार को होकर माँ गंगा पार करती अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो माँ गंगा का जो उत्तरी छोर है वो उत्तर बिहार है जिसमें हमारे प्रशासनिक बाईस जिले है और गंगा के इस बार जो दक्षिण तरफ है वो सत्रह जिले है जो दक्षिण बिहार के नाम से माने संघ के दृष्टिकोण से हमारा बिहार दो है अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमारे भी है, तो वो तो जो हमारे एरिया जो है हमारा खेती का एरिया है और खासकर जहाँ से मैं रहने वाला हूँ शाहबाद जो हमारा है जहाँ वीर कुंवर सिंह जी का आपने नाम सुना जी, होगा जी, जी, जो महान संता सनानी थे तो अच्छा, अच्छा। अच्छी अच्छी है। है। गेहूं की अच्छी खेती होती है जहाँ से हम वहाँ से निर्यात भी करते है और जो हमारा उत्तर बिहार है वो एरिया हमारे बाढ़ का तमाम नदियाँ जो है मैक्सिम नेपाल से कई नदियां आती है जो वहाँ बाढ़ की विभिषका लेकर आती है। तो उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से तबाह रहता है और दक्षिण बिहार हमारे नहर की भी प्रणाली काफी अच्छी है जो सोन हमारे यहाँ नद है नद में एक ब्रह्मपुत्र नद कहते हैं हम तो सोन भी नद हमारे यहाँ तो उस सोन नद से नहर की एक अच्छी प्रणाली विकसित की गई है अंग्रेजों के जमाने से ही वो प्रणाली है जिससे सिंचाई का भी काम होता है हमारे यहाँ अच्छा तो हम वहाँ एक तरफ जहाँ हम खेती करते हैं हमारा दक्षिण बिहार वही दूसरी तरफ बाढ़ के प्रकोप में लोग तबाह होते हैं तो तो अभी तक मेरे ख्याल से इतना अनुभव तो हो गया होगा कि इस समय बाढ़ आएगा उनको रेस्क्यू करना वो पूरा स... तो होगी। प्रयास है। होता है, हाँ। प्रयास होता होता है है लेकिन उस नाम पर जो भी वर्तमान सरकारें हैं हाँ, हाँ, वो लूट में मचाती हैं। ओके ओके जिससे लोगों को काफी असुविधा होती है हाँ, हाँ। <laughs> चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूंगा की राजेश्वर राज जी एक कोई गीत जो आपके मन के करीब हो जो बहुत ही अच्छा लगता हो ऐसे कोई गीत के बारे में हमें याद दिलाइए ऐसे तो हम लोग गुनगुनाते रहते हैं चरे व्यती यही तो धर्म है अपना यही तो कर्म है अपना इसी गीत पर गुनगुनाते रहते हैं हम याद करते हैं <laughs> चलिए बहुत अच्छा गीत आपने याद कराया है यही कर्म है अपना आइए दोस्तों आगे बढ़ आइए मित्रों आज आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे राजेश्वर राज जी ने याद किया है वो गीत हम सुनेंगे और उसके बाद हम एक और दो एक और गेस्ट हमारे साथ है आज के इस प्रोग्राम में उनसे भी बातें करते हैं आप सुनाए हैं वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो त्रेन तो है अपना प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत चलता युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल ऊर्जा गति मेरा धर्म है जो भ्रमण करना भ्रमण करना यही तो कर मंत्र है अपना चरई वेती चरई वेती यही तो मंत्र है अपना हमारी प्रेरणा माधव है जिनके मार्ग पर चलना सभी हिंदू सहोदर हैं ये जन जन को सभी कहना स्मरण उनका करेंगे और समय दे अधिक जीवन का यही तो मंत्र है कर मंत्र है अपना चरई बेती चर बेती यही तो मन चल सुफला सदा स्नेहा यही तो रूप है उसका जीए माता के कारण हम करें जीवन सफल अपना यही तो मंत्र है अपना शुभंकर मंत्र है अपना चरई वेदी चरई तो मंत्र है अपना नहीं रुकना नहीं थकना सतत चलना सतत चलना यही तो मंत्र है अपना शुभंकर मंत्र है अपना चर वेती चर वेती यही तो मंत्र है अपना यही यही तो मंत्र है अपना। यही तो मंत्र मंत्र है है अपना अपना नमस्कार आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें राजेश्वर राज जी से हुआ एक्सएमएल एम है आप और बहुत ही अच्छी तरह से बिहार के बारे में बिहार के इतिहास के बारे में और दोनों जो है राज्यों के बारे में आपने बताया उत्तर और पश्चिम जो बिहार है उसके बारे में बड़ा अच्छा लगा मैं सुनकर और नई नई चीज़ें जो है हम लोग जैसे कि यहाँ है तो न्यूज़पेपर में कुछ सुनते हैं और कुछ सोचते हैं लेकिन आज जो है प्रत्यक्ष वहाँ के निवासी आप है तो आपने जो वहाँ का दर्शन कराया बहुत ही अच्छा लगा मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको आइयम मैं अभी चित्रंजन कुमार जी से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को आप भी गया डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार से ही बिलोंग करते हैं और आप भी जनप्रतिनिधि हैं तो बहुत, बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैसे है आप मैं बिल्कुल ही फिट हूँ <laughs> तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए क्या करते हैं वहाँ पर बिहार में जी आ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी जी और समाज के कार्यों से जुड़े हुए हैं और हमारे दादाजी नाइनटीन सिक्सटी में जनसंघ जब था उसमें दिया छाप हुआ करता था अच्छा, अच्छा उस समय चुनाव लड़े थे अत्री नाम के से। तो हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी हैं और देश की सेवा में निरंतर लगे, लगे हैं। हुए हैं <laughs> और हमारे पिताजी एक साधारण सिपाही रहे अच्छा, अच्छा। हैं और हम लोग किसान फैमिली से आते हैं हम लोग किसान ही हैं बिल्कुल बिल्कुल चित्रनंदन जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा ऐसे सामाजिक कार्य में कोई ऐसा काम आपसे दुरा बहुत सारे काम किए होंगे लेकिन कुछ यादें बन जाती है किसी कार्य के साथ हम जब जुड़ते हैं तो ऐसा कुछ इवेंट के बारे में जी जी Uh, मुझे याद है जब मैं पिछले बार 2020 का चुनाव लड़ा रहा था तो उस समय मैं क्षेत्र में अपने वजीरगंज से मैं चुनाव लड़ा था एक गया के पास से कंसुंसी है जिसको गया जिला गया जी में हम लोग पढ़ते हैं है। वो कंसुंसी के अंदर जब मैं एक गांव में गया तो वो एक छोटी सी नदी है उसको पार करके जाना होता था जब मैं उस गाँव में नदी पार करके गया तो वहाँ की महिलाओं ने हमारा हाथ पकड़ लिया जो लगभग उम्र में सत्तर पचहत्तर के वर्ष की होगी अच्छा, अच्छा अच्छा और उन्होंने कहा कि काफ़ी नेता आए और सभी ने वादा किया कि इस नदी पे पुल बनेगा हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन बेटा मैं जब से आई हूँ मैं डोली पर आई थी हुँ, हुँ, हुँ। और लगता है कि मैं डोली पर ही जाऊंगी लेकिन कभी इस किसी ने भी नदी के पुल को पूरा नहीं किया और वहाँ आज़ादी के वर्ष से आज तक कभी कोई पुल बना नहीं था हमने संकल्प संकल्प किया और एक सभा बुलाई और पूर्ण सहमति से गांव के बीच में वो सभा रखी गई और 113 फीट लंबा पुल जो है ऐतिहासिक पुल है आज के तारीख़ में वो 13 दिन में बनकर के तैयार हो गया हुँ, हुँ, हुँ. और वह पुल जो, जो जोड़ता है मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि वह पुल वहाँ पे हमारे एक दशरथ मांझी नाम करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ने का काम किया है अच्छा जो वहाँ से कुछ ही कुछ ही दूरी पर है वो मुसहर समाज से आते हैं और वो दलित हैं फिल्में भी उन पर बनी है मांझी माउंटेन मैन ऑफ मांझी के नाम से अच्छा, अच्छा, तो हम उस एरिए के हैं तो हमने उस दिन ही वचन लिया था माता को कहा था कि जब तक मैं पुल नहीं बना देंगे नहीं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो पुल बन करके तैयार है और हर वर्ष बच्चे पढ़ने जाते थे तो चार पाँच बच्चियाँ डूब जाती थी बच्चे डूब जाते थे बनों को प्रसव होता था माताओं को प्रसव होता था पीड़ा होती थी जब वो बीमार पड़ती थी तो करीब 20-25 किलोमीटर घूम करके उनको जाना पड़ता था आज की तारीख में वह एक ऐतिहासिक कार्य कहा जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल चलिए चित्ररंदन जी बात ये अच्छा इवेंट के बारे में आपने बताया और मैं चाहूँगा कि अब ब्रह्मकुमारी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है यहाँ के बारे में बताइए उन्हें बहुत ही शांति जिस तरीके से इसका नाम शांति वन है <laughs> बिल्कुल ही शांति है और हर व्यक्ति आज की तारीख में शांति ही चाहता है जी जी सबकी मनसा होती है कि मुझे शांति मिले मैं वैसी जगह जाना चाहता हूं या प्रयास करते हैं या लोग भागते हैं या जीवन में जो दौड़ है वो शांति की ही है हर व्यक्ति शांति की ओर ही भाग रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो ब्रह्मा कुमारी जिस तरीके से पूरे देश में नहीं भारत में नहीं दुनिया के कोने कोने में शांति का संदेश फैला रही है तो यह आने वाले युग के लिए बहुत ही सुंदर है और मैं समझता हूँ कि सतयुक्त कि जैसा है जैसे कई युग हैं, तो हम जब शांतिवन में आते हैं तो युग में प्रवेश कर जाते हैं जी, जी और यह जैसा होता है तो बहुत ही सुंदर जी जी, जी अनुभूति प्राप्त हो रही है चित्रनंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने भावनाओं को विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए और ये मैं अब जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों के लिए शांति का संदेश दुनिया का सबसे बड़ा संदेश है और हमेशा भारत जो है वह अग्रणी रहा है बाकी देशों से यहाँ जो संस्कृति रही है सनातन की संस्कृति रही है बाकी सभी लोगों के धर्मों के जात के जन्म की तारीख है लेकिन सनातन की कोई तारीख नहीं, नहीं है नहीं है सही बात अनादि है अनादि है। <laughs> है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर पूरी दुनिया आप देखते हैं कि हमें हमारे के यहाँ बहुत से ऐसे धार्मिक जगह है जहाँ से लोग आ करके अगर किसी को शांति चाहिए तो वो भारत की ओर रुख करता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वो भारत में आके जो अनुभूति प्राप्त करता है जैसे <laughs> हमारे यहाँ गंगा है तो उसको जीवन दायनी कहते हैं सही बात है गौ है तो वह जीवनदायनी है बच्चों को दूध चाहिए तो गाय से चाहिए बिल्कुल बिल्कुल तो हमारे के यहाँ तो एक परंपरा है जिसमें हम रसे बसे हैं पूरा जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता है तो शांति के लिए मधुवन से बढ़िया और कोई नहीं कुछ नहीं <laughs> चलिए चित्रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया माइक खेर कर आइए मैं फिर से ही राजेश्वर राज जी से जुड़ना चाहूँगा एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी श्रोता मित्रों को जी फिर आपसे आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया मैं आपसे और आपके दर्शकों से इस रेडियो के माध्यम से जुड़ पाया श्रोताओं को सबसे पहली बात तो हम अपने पूज्य जो शिव के रूप में निराकार के रूप में हम यहाँ अपने बाबा को याद करते हैं जी। और बाबा के घर में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इसके लिए मैं अपनी दीदी जिन दीदी के माध्यम से जो विक्रमज के प्रमुख हैं मुझे आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ सबसे पहले मैं उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ और बाबा के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और यहाँ शांतिवन में आने के बाद जो अनुभूति हुई मुझे लगा कि धरती पर स्वर्ग है और मैं सीधे स्वर्ग में आ गया <laughs> तो मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जो शांति का संदेश हमारा भारत का है जो हमने पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने का काम किया है <laughs> अभी जी ट्वेंटी का समिट जो हमारे भारत में हुआ जो हमने वसुदैव कुटुम्बकम के थीम पर जो हमारे भारत का सनातन संस्कृति का ये है <laughs> हम लोगों से जरूर निवेदन करेंगे कि आइए हम सब मिलकर मन को शांत करें <laughs> मन शांत होगा तभी हमारा समाज और राष्ट्र शांत होगा और जो आज जो हम प्रदूषित कर रहे हैं कल हमने हुँ, एक हुँ, बड़ा ही वीडियो क्लिप भी देखा यहाँ अच्छा लगा कि जिससे हम देवता मानते हैं भारत की हमारी परंपरा है हम तो पहाड़ों को भी पूजते हैं बिल्कुण, बिल्कुण, नदियों को भी पूजने का काम करते हैं हुँ, हुँ, हम तो पशु पक्षियों को भी पूजने का काम करते हैं बिल्लू को मौसी कहते हैं बाह को मामा कहते हैं हम पेड़ों को भी पूजते हैं लेकिन आज जिस तरीके से हमने प्रदूषित करने का काम करना जिसको हम देवता मानते हैं हमारी जल कलकल चलती हुई जो हमारी प्रवाह कर रही थी हमारी नदियां हमारी आज उन स्रोतों को हम बंद करते जा रहे हैं हवा को प्रदूषित करने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ से आए हैं जो हमारा यहाँ का जो आज जो वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो संदेश है इस माँ ब्रह्म कुमारीज की द्वारा जो आयोजित है बाईस से 25 तक जी जी। इस संदेश को लेकर हम जाएं और पूरी दुनिया इसका अनुकरण करे आइए हम इस समाज को शांतमुक्त बनाएं अपराध मुक्त बनाएं नशा मुक्त बनाए प्रदूषण मुक्त बनाएं या हमारा समाज शांति हो जो परिकल्पना है बाबा की कि सच्चु ग्रहराज स्थापित हो एक देश हो एक भाषा हो, हो एक राज्य हो ये हम सब मिलकर इसको सपने को साकार करें यही हमारा सबसे निवेदन है जी राजेश्वर राज सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन जो चल रहा है नई दुनिया के लिए और निश्चित रूप पर यहाँ जो संदेश दिया जा रहा है उस संदेश को आपने रिपीट किया और आप संकल्प भी कर रहे हैं कि यहाँ से एक अलग लेकर जाए ज्योति लेकर जाए और पूरी दुनिया में हम उसका प्रकाश फैलाएँ ताकि बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोग इस बात को समझें कि हमारा भारत की जो संस्कृति है, हमारा जो भारत है वो कितना महान है उसकी सभ्यता कितनी उन्नत है कितना रिच है ये लोगों को ज़रूर फिर से बताएं हम वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है और आपने जो बताया कि भाई यहाँ पेड़ पौधे पानी सबका जो है पांचों तत्वों को भी पूजा जाता है तो ऐसी रिच कल्चर को हम फिर से याद करें और पश्चिम देशों को ये बताएं कि ये हमारा भारत है और वैसे देखा जाए तो जो बहुत ही अच्छे इंटेलक्चुअल हैं वो सिर्फ भारत में आते हैं अध्यात्म को पाने के लिए शांति को पाने के लिए दूसरे देश से भी यहाँ लोग आते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब दूसरे लोगों की प्यास भारत बुझा रहा है तो भारत अपने लोगों की तो प्यास बुझा देगा ना तो हमें अपने से अलग नहीं होना है और कहीं से भी विचलित नहीं होने की ज़रूरत है हमारी भारत देश पूरी तरह से संपन्न है समृद्ध है और हम ही विश्व गुरु थे और है रहेंगे ये संदेश सबको देना है ये बहुत ही अच्छी बात है आपने मुझे याद दिलाया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद आपको एंड चितरंजन जी को चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करूँगा कि आप एक बार फिर से एक बार याद कर ले अपने आप को कि आप उस देश के निवासी हैं जहाँ भारत की जो मिट्टी है उसको चंदन कहा जाता है ना और यहाँ ग्राम को तपोभूमि कहा गया है और वहाँ बच्चे बाला को जो है देवी कहा गया और बच्चा बच्चा को राम कहा गया इसके आगे की मैं बात कहूँ तो एक बड़ी हंसी आपको आएगी जहाँ शेर को किलोना कहा गया है और गौ को मां कहा गया है तो इससे बड़ी संस्कृति आपको कहाँ मिलेगी इस संस्कृति को याद रखे और इसके साथ जिए और